शो विज्ञान धर्म और कला डिस्कोर्स नंबर एट मैं सोचता था क्या आपको कहूं मनुष्य का जैसा जीवन है मनुष्य की आज जैसी स्थिति है मनुष्य का जैसा आज रूप हो गया है आज जैसी विकृति हो गई है आज जैसा मनुष्य खंड खंड होकर टूट गया है उसको स्मरण रखकर उस संबंध में ही कुछ कहू ऐसा मुझे ख्याल आया मैं आपको देखता हूं और पूरे देश में अनेक लोगों को देखता हूं लाखों आखों में झांकने का मुझे मौका मिला इसे दुर्भाग्य कहू और दुख कहू कि कोई ऐसी आंख दिखाई नहीं पड़ती जो शांत हो कोई ऐसी आंख नहीं दिखाई पड़ती जिसमें जीवन की गहराई और सत्य प्रकट होता हो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता जिसका जीवन संगीत से और आनंद से भरा हुआ हो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है कि मनुष्य के जीवन के भीतर कोई संगीत ना रह जाए कोई शांति ना रह जाए कोई आनंद ना रह जाए हम जिये और केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करें हम केवल मरने को जिए हम केवल समाप्त होने को बने रहे और हमारी सारी चेष्टाओं का और सारे प्रयासों का अंत केवल मृत्यु में हो जाए और हम जीवन से परिचित ना हो पाए इससे बड़ी और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती और इस दुर्घटना के पीछे कोई और कोई दूसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है इस दुर्घटना के पीछे हमारा अपना हाथ है हम उन लोगों की तरह है जो जिन डगालों पर बैठते हैं उन्हीं पर कुल्हाड़ी चलाते हैं और हम उन लोगों की तरह हैं जो अपने ही हाथ से अपने जीवन के सारे भवन को भूमि साथ कर लेते हैं ये ये स्थिति इस इसलिए पैदा होती है कि हमने से शायद ही कभी कोई किसी को बोल पैदा होता हो कि जीवन को भी निर्मित करना होता है संकल्प से और साधना से जीवन बना बनाया रेडीमेड उपलब्ध नहीं होता हम और सारी चीजें सीखते हैं जीवन को जीना नहीं सीखते और सारी बातों की शिक्षा है जीवन की कोई शिक्षा नहीं हम सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन जो सीखने योग है उससे ही वंचित रह जाते हैं वही हमें इस स्मरण में नहीं आ पाता हम इतने खंड में इतने फ्रेगमेंटरी इतने टुकड़ों में जीते हैं कि हमें पता भी नहीं पड़ता कि अखंड जीवन क्या था और उसे जीने का रास्ता क्या था कोई शांत मुझे पूछता था रोज ही कोई पूछता है कोई संगीत को साधता है कोई धन को साधता है कोई यश को साधता है कोई संपत्ति की तलाश करता है कोई और कलाएं सीखता है वैसे लोग मुझे खोज नहीं मिलते जो जीवन सीखते हो और जो जीवन को साधते हो और जो व्यक्ति जीवन को नहीं साधेगा वो जीवन को कैसे उपलब्ध हो हम और सब कुछ साधते हैं हम ये भूल जाते हैं कि केंद्रीय सत्य जो साधने का है वो हमें स्मरण नहीं रखा है नानक एक गांव में मेहमान थे किसी व्यक्ति ने नानक को कहा मेरे पास बहुत संपत्ति है और ये संपत्ति मैं चाहता हूं कि दान कर लू और ये संपत्ति चाहता हूं धर्म के किसी काम आ जाए और मैं चाहता हूं आप इसका कोई उपयोग कर ले आज्ञा दे दे नानक ने कहा सच तुम्हें तो आज्ञा अब तक जितने संपत्तिशाली मुझे मिले हैं उन सबको मैंने एक ही आज्ञा दी है वही तुम्हें दू लेकिन स्मरण रखो अब तक कोई उस आज्ञा को पूरा नहीं किया तुम पूरा करोगे कृपी ने कहा अपना सब कुछ लगा दूंगा ऐसी कौन सी क्या होगी जिससे मैं सब कुछ लगाऊं और पूरी हो सके और न पाया जा सके मेरे पास बहुत संपत्ति है मैं सब लगाने को राजी हूं नानक ने प्रयोग करो संभव है बात बन जाए और एक कपड़ा सीने की सुई उस आदमी को दी और वह ऐसे संभाल कर रखो जब हम दोनों मर जाए जैसे वापिस लौटा दे उस व्यक्ति ने नानक की आंखों में गौर से देखा मुझे उन्होंने कहा होता मैं भी देखता आपको कहा होता आप भी देखते उसने शायद सोचा होगा नानक या या तो पागल है मजाक करते हैं मरने के बाद सुई लौटा देना कैसे संभव होगा सारी संपत्ति भी लगाने पर यह कैसे संभव होगा लेकिन वहां भीड़ थी और बहुत लोग थे और उस आदमी ने नानक को कुछ कहना ठीक ना समझा वो घर गया उसने बहुत सोचा उसने अपने मित्रों को पूछा जिन्हें वो विचार विचारशील समझता था उनके पास गया और उसने का कोई रास्ता हो सकता है क्या मैं अपनी सारी संपत्ति लगाने को तैयार हूँ छोटी सी सुई को मैं मृत्यु के पार ले जाने में समर्थ हो, लोगों ने का, हो। आज तक मृत्यु के पार कुछ भी नहीं गया वो खाई अलग है उस खाई के पार ले जाना कुछ भी संभव नहीं है और तुम्हारी कितनी ही संपत्ति हो और तुम्हारी कितनी ही शक्ति हो और तुम्हारी कितनी ही समृद्धि हो वो कोई भी समझ ना होगी ये सुई उस पास चली जाए ये सुई वापस कर दो ये ऋण मृत्यु के बाद नहीं चुकाया जा सकेगा सुबह जबकि अभी अंधेरा था नानक के पास गया और उसने कहा ये यह सुनने वापस ले ले कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं और ये उधारी ऊपर रह जाए ये ऋण ऊपर रह जाए मरने के बाद हम इसे चुका सकेंगे नानक ने तुम्हारी संपत्ति का क्या हुआ और तुम्हारी शक्ति का क्या हुआ और तुम्हारे उस दर्द का और अहंकार का क्या हुआ इतना छोटा काम की एक सुई जिससे छोटी और कोई चीज नहीं है वो भी मृत्यु के पास ले जा नहीं सकोगे तो उस व्यक्ति ने कहा माफ करें, क्षमा करें, इस सुई ने मुझे बहुत दरिद्र बना दिया इस सुई ने मुझे बहुत दर्द बना दिया ना मुझे पहली दफा पता चला हमारी कोई शक्ति नहीं हमारी कोई संपत्ति नहीं हमारा कोई सामर्थ्य नहीं एक सुई को हम मृत्यु के पार में ले जा सकेंगे नारक ने कहा और कुछ है तुम्हारे पास जिसे तुम पार ले जा सकोगे उसने कहा सुई ने सब दिखा दिया कुछ भी मेरे पास नहीं है तो नार ने उस व्यक्ति को कहा था तुम जो कमाते रहे वो संपत्ति नहीं हो सकती जो मृत्यु में साथ ना आए वो संपत्ति कैसे होगी जो विपत्ति में साथ ना आए वो संपत्ति कैसे होगी जो विपत्ति में साथ ना आए वो संपत्ति कैसे होगी और विपत्ति कैसे इस जगत में सिवाय मृत्यु के और कोई विपत्ति नहीं है बाकी सब सूचनाएं हैं बाकी विपत्तियां नहीं है बाकी सब टल जाती है जो नहीं टल पाती वो अकेली मृत्यु है बाकी सबसे हम जूझ लेते हैं जिससे तो नहीं जूझ पाते वो मृत्यु है इसलिए बाकी को विपत्ति ना कहें विपत्ति केवल मृत्यु है और जो मृत्यु में काम आ जाए संपत्ति है और हम जो कमाते हैं वो मृत्यु में काम नहीं आएगा इसलिए ना समझें जो उसे संपत्ति समझते होंगे पर कुछ ऐसा भी कमाना संभव है जो मृत्यु में काम आ जाता है और ऐसी भी संपत्ति है जो मृत्यु के पीछे पार हो जाती है और ऐसी भी शक्ति है जैसे तो मृत्यु की लपट नहीं जला पाती है धर्म का संबंध तो उसी शक्ति से उसी संपत्ति से है और वो संपत्ति उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है जो जीवन को साधता है जो धन को साधता है जो यश को साधता है उसे उपलब्ध नहीं होती मृत्यु के पार होने की सामक उसे उपलब्ध होती है जो जीवन को साधता है क्योंकि जीवन की सिद्धि पर अमृत उपलब्ध होता है जो जीवन को साधेगा उसे अमृत उपलब्ध होगा क्योंकि जीवन की अंतिम परिणति अमृत है और जो जीवन को नहीं साधेगा उसे मृत्यु ही केवल उपलब्ध हो सकती है क्योंकि जीवन को न साधने का और परिणाम क्या होगा जीवन को न साधने का अर्थ अगर ठीक से समझे तो मृत्यु को साधना है जो धर्म को नहीं साध रहा है वो केवल मृत्यु को साध रहा है ये स्मरण पूर्वक दृष्टि में बैठ जाए ये बात बहुत स्पष्ट दीख जानी चाहिए कि जो धर्म को नहीं साध रहा है वो मृत्यु को साध रहा है वो साधे या ना साधे मृत्यु मृत्यु के सिवाय उसके हाथ में अंत में कुछ भी आने को नहीं है जीवन के सामने एक ही प्रश्न है और वो मृत्यु और कोई प्रश्न नहीं है जीवन के सामने एक ही ज्वलन प्रश्न है वो मृत्यु है वो ये है जिन प्रश्नों को हम प्रश्न मान के चलते हैं और जिनको हम जीवन भर सुलझाने की चेष्टा करते हैं वे वास्तविक प्रश्न नहीं है वे ऐसे समस्याएं नहीं है जिनका समाधान ना हो जिनके हम सब समाधान खोज लेते हैं लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिसका कोई समाधान नहीं मिलता और उस समाधान के लिए जो साहस करता है वही केवल ठीक अर्थों में ठीक अर्थों में मनुष्य है जो उस चरम समस्या को सुलझाने के लिए उस चरम समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत होता है वही केवल पुरुषार्थ को वही केवल साहस को वही केवल अपने मनुष्य होने की घोषणा करता है से कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है जो मृत्यु से घिरे हैं उनके किए हुए कुछ का क्या मूल्य है जो मृत्यु से घिरे हैं उनके इकट्ठे किए हुए संघ्रह का क्या मूल्य है जो मृत्यु से घिरे हैं उनके इकट्ठे किए हुए विचारों का क्या मूल्य है जो मृत्यु से घिरे हैं उनके यश का सम्मानों का क्या मूल्य है मृत्यु उनकी सारी चेष्टाओं को निष्फल कर देगी और वे पाएंगे कि उनके हाथ में कुछ भी ना था जैसे रात्रि कोई सोए और स्वप्न देखे और स्वप्न में बहुत कुछ होने की आकांक्षाओं की तृप्ति देखे।, देखे और बहुत सी कामनाओं की पूर्ति देखे और सुबह जाग कर पाए वो कुछ भी हाथ में नहीं है वैसे ही एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का जागरण सारे स्वप्नों को खंडित करके जगा देता है और उसे ज्ञाप होता है जिन बातों को हमने समझा था कि हमारी मुट्ठियों में है वे हमारी मुट्ठियों में नहीं है और जिन चीजों को हमने समझा था वे हमारी है वे हमारी नहीं है और जिन लोगों के साथ साथ था जिस संपत्ति के साथ मालकियत थी वो कुछ भी हाथ में नहीं है हम हाँ गुना नग्न और दरिद्र खड़े हुए मृत्यु जिस दरिद्रता को उघाड़ देगी विवेकशील उसे मृत्यु के पहले उघाड़ लेता है मृत्यु जिस असक्ति को उघाड़ देगी विवेकशील उसे मृत्यु के पहले उघाड़ देता है और मृत्यु जिन सपनों को तोड़ेगी विवेकशील उन सपनों को पहले तोड़ देता है साधना का और धर्म का इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है कि उन सपनों को जिसे मृत्यु तोड़ेगी हम अपने हाथ से तोड़ दे और उन संपत्तियों को जिन्हें मृत्यु छीनेगी हम अपने हाथ से खुद जान ले कि वे हमारे पास नहीं है जो इस भांति जाग सकता है मृत्यु से पहले जो मृत्यु करेगी जो स्वयं पर कर सकता है वही साधक है वही धर्म है उत्सुक है वही जीवन को साधने की तरफ उत्सुक हुआ है और हम हैं और हम प्रतीत होता है कि जीते हैं और हम सब इस ब्रम होते हैं कि हम जी रहे हैं मैं ये भ्रम आपका तोड़ दू इससे बड़ा इससे बड़ा और कोई साथ आपको नहीं दे सकता हूं ये ब्रह्म आपका खंडित हो जाए ये भ्रम ख्याल से उतर जाए कि हम जिसे जीवन समझ रहे हैं वो जीवन है तो ये ये सबसे बड़ी बात हो सकती है जो कोई आपको साथ दे दे महावीर ने या बुद्ध ने या कृष्ण ने और कुछ भी नहीं किया है लोगों का भ्रम कौड़ा ये भ्रम तोड़ा कि वो जिससे जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं ये भ्रम तोड़ा कि जिससे वो सब कुछ समझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है और ये भ्रम तोड़ा कि जिससे वो सत्य समझ रहे हैं वो सपने से ज्यादा सपने से ज्यादा उसकी कोई सत्ता नहीं थोड़ा कभी सोचे किसी विवेक के और विचार के क्षण में कभी पीछे लौटते देखे अभी थोड़ा विचार करें कल जो दिन व्यतीत हो गए हैं क्या आज वे स्वप्न से ज्यादा मालूम होते क्या आज बहुत निश्चित है कि वे दिन कभी थे आज बैठ के देखें पीछे एक नजर डालें, एक सिंहावलोकन करें पीछे गर्दन को मोड़े और देखें कि जो दिन बीत गए हैं क्या उन दिनों में और जो सपनों में बीत गई हैं घटनाएं उनमें कोई भेद आज लौट के देखने पर अतीत और स्वप्न में कौन सा अंतर है? जो सच में जाना हो वो और जो सपने में देखा था उसमें कौन सी भेद रेखा है क्या अतीत की स्मृति स्वप्न में घटी नहीं हो गई है क्या सारा अतीत स्वप्न नहीं हो जाता है क्या जो हम जी लेते हैं वो स्वप्न में परिणित ही हो जाता है और अगर अतीत स्वप्न में बदल गया हो तो जिसे हम वर्तमान समझ रहे हैं वो कितनी देर सच होगा वो भी स्वप्न में वर्णित हो जाएगा और जिसे हम भविष्य समझ रहे हैं वो कितने देर सच होगा वो भी स्वप्न में परिणित हो जाएगा सब चूंकि अतीत हो जाता है वर्तमान भी और भविष्य भी इसलिए सब स्वप्न हो जाता है मृत्यु की घड़ी में जाकर जब कोई पीछे लौट कर देखता है तो क्या दिखाई पड़ेगा कोई सत्ता दिखाई पड़ेगी कोई सत्य दिखाई पड़ेगा जीवन एक कथा दिखाई पड़ेगी पता नहीं जो जिया भी गया या नहीं जिया गया क्या ये ख्याल करते हैं कि मृत्यु की घड़ी में ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि जिसे हमने जीवन समझा था वो जिए भी या नहीं भी जिए कौन सा अंतर पड़ेगा हो सकता है वो सब सपने में देखा गया मरते वक्त अपने डायरी में लिखा है अब मैं पीछे लौट कर देखता हूं तो मुझे ये शक होता है या तो मेरी स्मृति खराब हो गई है या तो मेरी बुद्धि खराब हो गई है लेकिन मुझे शक होता है कि पीछे जिंदगी जो मैं जिया था वो सच में जिया था या मैंने किसी सपने में देखी थी? थीन में एक बात अद्भुत साधु हुआ उसने लिखा एक रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं तितली हो गया फिर मैं सुबह ज्यादा तो मुझे ये डर लगा कि अब ऐसा तो नहीं है कि तितली स्वप्न देख रही हो कि वो मनुष्य हो गई जो ने लिखा एक रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं तितली हो गया फिर सुबह जब मैं जागा तो मुझे लगा कि कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि तितली स्वप्न देख रही हो, हो गई और उसने लिखा उसके बाद में 30 वर्ष जिया हूं लेकिन मुझे ये शक बना ही रहा कि पता नहीं ये तित्ली स्वप्न देखती हो कि मनुष्य हो जैसे मनुष्य स्वप्न देख सकता है कि तितली हो गया तितली स्वप्न देख सकती है कि मनुष्य हो गए चौंग चेजों तो की बात हंसने जैसी लग सकती है लेकिन सच में रोने जैसी है हम भी बहुत गौर करें हम जो स्वप्न में देखते हैं उसमें और जो हम चारों तरफ देख रहे हैं उसमें कोई बहुत बुनियादी अंदर जब हम स्वप्न में होते हैं तब जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है बिल्कुल सच मालूम होता है आज तक किसी को भी स्वप्न में पता नहीं चला कि वो जो देख रहा है वो स्वप्न है या आपको कभी पता चला आज तक इस पूरी जमीन पर करोड़ करोड़ लोगों ने करोड़ों सपने देखे हैं लेकिन किसी ने स्वप्न में यह नहीं जाना कि जो वो देख रहा है वो स्वप्न सपन है स्वप्न में स्वप्न सत्य होता है जागने पर पता चलता है कि वो असत्य था तो अभी हम जो देख रहे हैं सोए हुए वो हमें सच मालूम होता है लेकिन कुछ लोग इस स्वप्न से भी जागे हैं और उन्होंने कहा यह भी स्वप्न है महावीर या बुद्ध ऐसे ही जागे हुए लोगों में है जिन्होंने कहा यह भी स्वप्न है और मृत्यु और यह जागरण प्रत्येक के जीवन में घटित होता है जब उसे लगता है कि सब जो उसने जाना था एक कथा हो गई एक झूठी बात हो गई पता नहीं हुई या नहीं हुई और हुई भी हो या ना भी हुई वो तो भी बराबर है तो जो अंत में जी पर व्यक्त हो जाता हो उसे जीवन नहीं कहा जा सकता जो है वो सदा है रहेगा वो नहीं नहीं हो सकता और जो नहीं है वही एक दिन नहीं हो जाता है जो स्वप्न है वही केवल किसी दिन स्वप्न मालूम हो सकता है जो सत्य है वो हमेशा सत्य है जब रात में स्वप्न देखता हूं तब भी मुझे कितना ही मालूम पड़े कि वो सत्य है तब भी स्वप्न है जब सुबह जात के मैं देखूंगा तो पता चलेगा स्वप्न था तो जागने पर थोड़ी स्वप्न हो गया स्वप्न तब, तब भी था जब मैं सोया था और सत्य समझता था जो एकदम स्वप्न प्रतीत हो वो हमेशा स्वप्न था जो किसी स्वप्न प्रतीत ना हो वही केवल सत्य जो किसी भी क्षण स्वप्न प्रतीत हो वो हमेशा स्वप्न था जो किसी क्षण भी स्वप्न प्रतीत ना हो जो किसी भी क्षण सत्य प्रतीत हो वही सत्य है जिस जीवन को हम जीते हैं वो जी लेने के बाद स्वप्न हो जाता है उसे जीवन नहीं कहा जा सकता वो एक सपना है वो एक स्वप्न है और जो वास्तविक जीवन को साथेगा उसे इस को छोड़ना होगा तो ही वास्तविक जीवन साधा जा सकता है जो जागना चाहता है उसे नींद तोड़नी होगी और सपने खोलने होंगे हो सकता है कोई बहुत सुखद सपने देता हो और हो सकता है कोई बहुत दुखद सपने देख रहा हो हो सकता है कोई बहुत सम्मान के सपने देख रहा हो और कोई बहुत अपमान के सपने देख रहा हो लेकिन सपने सब बराबर है और सपने में दरिद्र और समृद्ध में भेद नहीं है क्योंकि सपना सपना है चाहे वो दरिद्रता का हो चाहे समृद्धि का हो सब सपने बराबर है सम्मान के और अपमान के दरिद्रता के और समृद्धि के और यश के और अपयश के इन स्वप्नों को छोड़े बिना कोई सत्य में जाग नहीं सकता है और इस निद्रा को तोड़े बिना कोई परम जीवन को उपलब्ध नहीं होता है इस निद्रा को तोड़ने के लिए क्या किया जा सके नींद कैसे तोड़ी जा सकती है ये स्वप्न कैसे तोड़े जा सकते हैं हम कैसे सपने स्वप्न के बाहर जा सकते हैं प्रभु को आत्मा को या सत्य को जो जानना चाहता है उसे केवल एक ही बात एक ही सत्य पूरी करनी होती है एक ही शर्त एक ही सौदा पूरा करना होता है और सौदा बड़ा सत्य और बड़ा अजीब है स्वप्न खोने होते हैं जो सत्य को पाने को उत्सुक हो और स्वप्न भी खोना क्या कोई खोना है जो नहीं था उसे खोना है ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो है स्वप्न के मूल्य पर सत्य मिलता है हम उसको भी राजी ना हूं तो हम फिर किस बात को राजी होंगे लोग समझते हैं महावीर ने संपत्ति छोड़ी परिवार छोड़ा धन छोड़ा राज्य छोड़ा मैं नहीं सोचता स्वप्न भर छोड़ा जो सोचता हो धन छोड़ा संपत्ति छोड़ी यश छोड़ा वो समझ नहीं रहा असल में जो संपत्ति है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती केवल स्वप्न ही छोड़े और तोड़े जा सकते जो छोड़ा वो स्वप्न था जो पाया वो संपत्ति थी जो छोड़ा वो स्वप्न था जो पाया वो संपत्ति थी और हम देखते हैं उन्होंने संपत्ति छोड़ी और हम देखते हैं उन्होंने राज्य छोड़ा मैं आपको कहूं जो पाया वो राज्य था जो छोड़ा वो स्वप्न था और हम देखते हैं उन्होंने अधिकार छोड़े और मैं आपको कहू जो पाया वो अधिकार था जो छोड़ा वो कोई अधिकार ना था अब तक इस जगत में स्वप्न के सिवाय कोई कुछ छोड़ नहीं सकता सत्य तो छोड़ा नहीं जा सकता स्वप्न ही छोड़े जा सकते है और मित्रा के सिवाय कोई कुछ त्याग नहीं सकता और त्यागने को कुछ है भी नहीं स्वप्न छोड़ना है और भूमि का तैयार करनी है ताकि सत्य का अवतरण हो सके इसलिए बात महंगी नहीं है इसलिए सौदा बहुत सस्ता है और वे लोग होशियार हैं जो इस सौदे को कर लेते हैं और बेना तो है जो सौदे को नहीं कर पाते हैं वे समझदार हैं इस अर्थ में जो सौदों को कर लेते हैं क्योंकि वे छोड़ते कुछ भी नहीं और पा सब लेते हैं और नासमझ वे हैं जो सपनों को पकड़े रहते हैं और सत्य को खो देते हैं अगर त्याग ही कहना हो तो हम जो कर रहे हैं वो त्याग है अगर त्याग ही कहना हो तो हम जो कर रहे हैं वो त्याग है सत्य को छोड़े हुए हैं स्वप्नों को पकड़े हुए हैं महावीर और जो करते हैं वो त्याग नहीं है वो त्याग कैसे हो सकता है सपनों को छोड़ते हैं और सत्य को पाते अगर सपनों को छोड़ना और सत्य को पाना त्याग हो तो जो मिट्टी को छोड़ दे और सोने को पाले उसको त्याग समझेंगे हम त्यागी हो सकते हैं वे त्यागी नहीं और हम अज्ञानी हैं, इसलिए त्यागी हैं। जो ज्ञानी है वो छोड़ता नहीं पाले और जो अज्ञानी है छोड़े बैठा रहता है और पाने से वंचित हो जाता है अज्ञान ही त्याग है ज्ञान तो उपलब्ध है पर हमें वो त्याग जैसा दिखाई पड़ेगा जैसे बहुत लोग सोए हों और कोई एक व्यक्ति जाग जाए और उनको पता चले कि उसने नींद का त्याग कर दिया है जैसे बहुत लोग भ्रम हो कोई एक आदमी का भ्रम टूट जाए और लोगों को पता चले उसने त्याग कर दिया एक कहानी में पढ़ता था एक कहानी पढ़ता था एक गांव में एक जादूगर गया और उसने कुएं में एक मंत्र फूंक कर कुछ डाल दिया और कहा कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा उस गांव में केवल दो ही कुए थे एक कुआ गांव का था और एक राजा के महल में था राजा का था गांव का कुआ विषाक्त हो गया और उस फकीर ने कहा कि अब जो भी इस पानी को पिएगा वो पागल हो जाएगा लेकिन मजबूरी थी गांव के लोगों को उस कुए का पानी पीना ही पड़ा और सांस तक सारा गांव पागल हो गया क्योंकि बिना पानी के जीना कैसे संभव था और सारे लोगों को पानी पीना पड़ा और सांझ होते होते सारा गांव पागल हो गया लेकिन राजा के घर का अपना राजा कुआ राजागल होने से बच लेकिन सांज में गए लेकिन खबर फैल गई कि राजा का दिमाग खराब हो गया है सांझ गांव में खबर फैल गई कि राजा का दिमाग खराब हो गया है कुछ राजा गड़बड़ बातें करता है कुछ राजा के ढंगोल पता नहीं चलते सारे गांव के लोगों ने महल के सामने इकट्ठा होकर आवाज लगाई कि राजा का दिमाग खराब हो गया है आप सिंहासन छोड़ दें अपनी किसी ठीक आदमी को सिंह बिठाएंगे राजा बहुत घबराया हुआ अपनी छत पर खड़ा हुआ उसने अपने वजीरों को कहा आप क्या किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो गई है गांव पागल हो गया है लेकिन इस पागल गांव में हम अकेले अगर पागल नहीं है तो स्वाभाविक है हम पागल मालूम पड़े तो अब क्या करें उसके वजीरों ने कहा एक ही रास्ता है उसी कुएं का पानी हम जल्दी पी लें और राजा ने उसके वजीरों ने उस का रात पानी पिया और फिर रात देर तक गांव में जलता होता रहा कि राजा का दिमाग ठीक हो गया तो उस दुनिया में जहां अज्ञान की बहुत भीड़ है और अंधकार घना है जो अंधकार को छोड़ते हैं और प्रकाश को उपलब्ध होते हैं वो त्यागी मालूम होते हैं इस पावलों की भीड़ में जो व्यर्थ को छोड़ते हैं और सार्थक को पाते हैं वो त्यागी मालूम होते हैं जबकि सच ये है कि त्यागी हम हैं और ठीक ठीक जीवन के अर्थ को उपलब्ध करने वाले वे लोग हैं जिन्हें हम त्यागी कहते हैं त्याग कुछ छोड़ता नहीं है है और जैसे मेरे हाथों में मिट्टी भरी हो और कोई मुझे हीरे दबारा दे दे और मैं मिट्टी को छोड़ दू हीरे दबारातो के लिए खाली करने को मुट्ठी ताकि हीरे दबारा जेल सकू नीचे खड़े हुए लोग देखें कि मैंने मुट्ठी खोल दी है और मैंने सारी मिट्टी त्याग कर दी जो मेरे हाथों में थी जैसी उनकी नातमसी होगी वैसे ही हमारी नातमशी है जब हम समझते हैं कि महावीर ने त्याग किया महावीर को जो मिल रहा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता हम उसके प्रति अंधे हैं और महावीर जो छोड़ते हैं वही हमें दिखाई पड़ता है उसी के प्रति हमें आंखें महावीर सपनों को छोड़ रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि हम केवल सपने देख रहे हैं और महावीर जिस सत्य को पा रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि सत्य को देखने की हमारे पास कोई आंख नहीं इसलिए महावीर त्यागी मालूम पड़ते हैं बुद्ध त्यागी मालूम पड़ते हैं सन्यासी छोड़ता हुआ मालूम पड़ता है जबकि सच में जो सन्यासी है वो छोड़ता कुछ भी नहीं केवल सपने छोड़ता है और पाता सब कुछ तो मैं आपको कू सस्ता बहुत सस्ता सौदा है और कुछ त्यागने को नहीं कहता कुछ पाने को कहता हूं त्याग की भाषा ही गलत है त्याग की भाषा ही गलत है और जिन लोगों ने धर्म को त्याग की भाषा में खड़ा कर दिया है उन्होंने धर्म को नुकसान पहुंचा दिया क्योंकि हम सारे लोग छोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते मैं आपको कहता हूं पाने की हिम्मत तो कर सकते हैं छोड़ने की हिम्मत छोड़ दे मैं आपको कहता हूं धर्म को त्याग समझे ही नहीं वो त्याग है कि नहीं धर्म तो उपलब्धि है धर्म तो पॉजिटिव अचीवमेंट है धर्म तो विधायक उपलब्धि है कुछ पाना ही है वहां खोना वहां कुछ भी नहीं है जिन लोगों ने शब्द है धर्म को नकार की खोने की छोड़ने की उन्होंने नुकसान पहुंचाया है इस जमीन पर जो नुकसान पहुंचा है धर्म को वो नास्तिकों के द्वारा नहीं पहुंचा वो उन लोगों के द्वारा नहीं पहुंचा जो कहते हैं ईश्वर नहीं है जो कहते हैं आत्मा नहीं है वो उन लोगों के द्वारा नहीं पहुंचा जो कहते हैं मोक्ष स्वर नर यह सब बकवास है वो लोगों के द्वारा नहीं पहुंचा जिन्होंने विज्ञान के बड़े चमत्कार किए हैं और विज्ञान के बड़ी की बड़ी शक्तियों की इजाजत की है न विज्ञानों के द्वारा न नास्तिकता के द्वारा धर्म को नुकसान पहुंचा उन लोगों के द्वारा जिन्होंने धर्म को नकार की भाषा में निगेशन की भाषा में छोड़ने की भाषा में त्यागने की भाषा में प्रस्तावित किया है और जब छोड़ने छोड़ने की बात हो तो हमारा मन राजी नहीं हो पाता समझ नहीं पाते हम सब छोड़ने पाने की कोई दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती छोड़ने की बात दिखाई पड़ती है सब छोड़ना मालूम पड़ता है और उस सब छोड़ने की वजह से हम वंचित हो जाते हैं हम रुक जाते हैं मैं आपको दूसरे कोने से धर्म की बात करना चाहता हूं धर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है और इसलिए कमजोर से कमजोर पाने को राजी हो सकता है ताकतवर से ताकतवर छोड़ने को राजी नहीं हो पाता और दुनिया में सारे कमजोर लोग हैं जब हमसे छोड़ने की भाषा में बातें कही जाती है तो सब गलत हो जाती वे हम तो बहुत भारी और बोझिल हो जाते, है तो मैं आपसे छोड़ने को तो सिर्फ स्वप्न कहता हूं कमजोर तो कमजोर भी स्वप्न छोड़ने को राजी हो जाएगा अत्यंत तो कमजोर भी स्वप्न छोड़ने को राजी हो, हो जाएगा इतना कमजोर कोई भी नहीं इस जमीन को जो स्वप्न न छोड़ सके देखते ही इतना कमजोर इस जमीन पर कोई भी नहीं जो स्वप्न न छोड़ सके अगर इतना कमजोर कोई हो तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं पर इतना कमजोर कोई है नहीं इसलिए सबके लिए रास्ता है इतना कमजोर सच में कोई नहीं इसलिए सबके लिए रास्ता है इतना और इतनी आकांक्षा से शून्य भी कोई नहीं है कि पाने को उत्सुक ना हो इतनी आकांक्षा से शून्य भी कोई नहीं है कि पाने को उत्सुक ना हो वे जो धन पाने को इतने उत्सुक है वे लोग जो यश पाने को इतने उत्सुक है क्या वे लोग परमात्मा को या आत्मा को पाने को उत्सुक नहीं हो सकते वे निश्चित ही उत्सुक हो सकते हैं क्योंकि परमात्मा धन से बहुत बड़ा है और आत्मा यश से बहुत बड़ी है जो यश को पाने को उत्सुक है वे विराट आत्मा को पाने को उत्सुक न होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता बल्कि मैं आपसे कहूं कि हम जब भी उच्छ पाना चाहते हैं सब मूलता हमारी प्यार परमात्मा को ही पाने की होती है एक आदमी यश पाना चाहता है, उससे पूछें कितने तरफ हो जाओगे उससे पूछें कितने यस्त तरफ हो जाओगे उससे कहें ठीक ठीक सीमा बताओ कितने यस्त तरफ हो जाओगे और क्या आप सोचते हैं वो कोई सीमा बताने को राजी हो जाए अगर वो सीमा भी बताया हो फिर उससे कहेंगे थोड़ा और सोच लो क्या इतने से तृप्त हो जाओ वो और थोड़ी सीमा आगे बढ़ा देगा आप सोचते हैं आज तक कोई भी व्यक्ति यज से तृप्त हुआ है किसी भी सीमा तप्त क्यों नहीं हुआ शायद आप सोचते होंगे क्यों नहीं हुआ कितने धन से कोई आदमी तृप्त हो सकता है कितने भी धन से तृप्त नहीं हो सकता कितने ही और कितनी शक्ति और समृद्धि से तृप्त हो सकता है कितनी ही शक्ति और समृद्धि से तृप्त नहीं हो क्यों कि हमारे भीतर जो आकांक्षा है वो अनंत संपत्ति को पाने की है वो छोटी मोटी संपत्ति से नहीं होती। और हमारे भीतर जो आकांक्षा है वो मूलतः परमात्मा को पाने की है उससे पहले तृप्त नहीं हो सकती तो मैं आपको कहू आपकी छोटी छोटी वासना के पीछे भी उसी अनंत की वासना छिपी बैठी और आपकी छोटी छोटी आकांक्षा के पीछे ही वही परम अभिप्सा वही अंतिम वही बैठी है। तो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ एक बात को यह कहना चाहता हूं कि धर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है धर्म पाना है और पाने की भाषा में सोचें। और दूसरी बात मैं आपको कहूं आपकी प्रत्येक आकांक्षा और वासना में चरम रूप से वही छिपा है जो परमात्मा या आत्मा सत्य की आकांक्षा है अगर आप अपनी वासनाओं को खोदे और उभारें तो आप उनके भीतर परमात्मा की वासना को अनुभव करेंगे और अगर आप धर्म के प्राण को समझे तो आप पाएंगे वहां छोड़ना कुछ भी नहीं है पाना सब कुछ एक बहुत बहुत दिन हुए कोई चौदह सो पंद्रह सो वर्ष हुए भारतीय साधु चीन था चीन गया था वो वहां एक आश्रम में मेहमान था उस आश्रम में बहुत साधु थे उन साधुओं के गुरु ने एक साधु का स्वागत किया भारतीय साधु का स्वागत किया और उसके स्वागत में एक सभा की और उस सभा में उसने बताया, अपने के में बताया कि हमारे साधु शराब नहीं पीते हैं मांस नहीं खाते है चोरी नहीं करते हैं बेमानी नहीं करते हैं परिग्रह नहीं रखते हैं ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं उसने बहुत बातें बताई बात से साधु बैठा सुनता रहा वो बीच में खड़ा हुआ और उसने कहा क्षमा करे मैं एक बात पूछू मैं ये तो समझ गया ये साधु क्या क्या नहीं करते हैं क्या मैं ये पूछूं कि ये करते क्या हैं उसने कहा क्या मैं ये पूछूं कि ये करते क्या हैं मैं ये तो समझ गया ये क्या क्या छोड़ते हैं क्या मैं ये पूछू कि ये पाते क्या है क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ छोड़ने पर कोई जीवन खड़ा हो सकता है छोड़ना नकाश है छोड़ना पूर्ण है छोड़ने पर कोई जीवन खड़ा नहीं होता, सकता छोड़ना तो मृत्यु है छोड़ने पर तो मृत्यु खड़ी हो सकती है जीवन खड़ा नहीं हो मृत्यु का मतलब है जहां सब छूट जाए छोड़ने पर मृत्यु खड़ी हो सकती है जीवन नहीं जीवन तो पानी पर खड़ा होता है जीवन तो उपलब्धि पर खड़ा होता है जीवन तो विराट से विराट की उपलब्धि पर खड़ा होता है परम सन्यासी वो नहीं है जिसने संसार छोड़ दिया परम सन्यासी वो है जिसने ब्रह्म को परमात्मा को उपलब्ध कर लिया संसार का छोड़ना उस उपलब्धि के लिए कोई अर्थ नहीं रखता कोई मानी नहीं रखता वो वैसे ही है जिसने हमें कमरे में प्रकाश किया और अंधकार विलीन हो गया कोई कह हमने अंधकार छोड़ दिया अंधकार छोड़ा नहीं हमने केवल प्रकाश किया हमने प्रकाश को पाया अंधकार नहीं छोड़ा अंधकार छोड़ा भी नहीं जा सकता छोड़ने का प्रयास को तो भी नहीं छोड़ा जा सकता अंधकार को छोड़ते कभी किसी को देखा है कभी अंधकार का त्याग करते किसी को देखा है कभी अंधकार को घर के बाहर विदा करते किसी को देखा है <laughs> नहीं। अंधकार का न विदा हो सकती है न त्याग हो सकता है न अंधकार छोड़ा जा सकता है न अंधकार का विनाश हो सकता है अंधकार का विनाश करते भी कभी किसी को नहीं देखा होगा हाँ प्रकाश का आगमन होता है प्रकाश का स्वागत होता है प्रकाश की उपलब्धि होती है और अंधकार नहीं पाया जाता है अंधकार था ही नहीं अंधकार केवल प्रकाश के न होने का नाम संसार की जो प्रकट है वो ब्रह्म की उपलब्धि का अभाव है संसार पर जो हमारी जकड़ है जो आसक्ति है जो जो है जो उसे पकड़ रहने का मन है वो जो हम सपनों को पकड़े हैं वो केवल जागरण का अभाव है अन्यथा कोई सपनों को पकड़ने को राजी नहीं होगा अभी इस कक्ष में अंधकार भर जाए और हम उसे निकालने लग जाएं, तो क्या होगा क्या हम निकाल पाएंगे हम टूट जाएंगे अंधकार यही होगा और कोई कहे कि अंधकार को निकालो और हम निराश हो जाएं और अंधकार ना निकले और हम सोचे कि अंधकार बहुत शक्तिशाली है और हम बहुत कमजोर हैं तो ना समझी हो अंधकार बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है लेकिन अंधकार को निकालने का उपाय अंधकार का त्याग करना नहीं है अंधकार को निकालने का उपाय प्रकाश को उपलब्ध करना है उपलब्धि पहले है उपलब्धि पहले है उपलब्धि प्राथमिक है त्याग उसका अनुसरण करता है छोड़ना उसके पीछे आता है छाया की तरह त्याग आता है पाना पाना पहले आता है त्याग उसके पीछे छाया की तरह पर हमको केवल छायाएं दिखती है इसलिए त्याग दिखता है मैं आपको आज रात यही कहना चाहता हूं धर्म त्याग नहीं धर्म उपलब्धि है और अगर यह दिखाई पड़े तो धर्म निगेटिव नर्क से पॉजिटिव साइंस बन जाए फिर वो नकारात्मक लड़के एक विधायक विज्ञान बन जाता है तो मैं आपको नहीं कहता कि चोरी छोड़ दे न आपको नहीं कहता बेईमानी छोड़ दे ना आपको नहीं कहता झूठ छोड़ने मैं आपको नहीं कहता हिंसा छोड़ने मैं आपको कहता हूं आत्मा को उपलब्ध करें मैं आपको कहता हूं आत्मा को उपलब्ध करने की दिशा में विधायक संकल्प करें छोड़ने का विचार न करें कुछ पाने का विचार करें और आप पाएंगे जैसे जैसे पाने की गति बढ़ती है वैसे वैसे छोड़ना अपने आप घटित होता चला जाता है प्रकाश की तरफ अग्रसर हो और ये विधायक संकल्प अपने भीतर करें कि प्रकाश को पाना है अंधेरे का विचार ना करें अंधेरे के विचार की कोई जरूरत नहीं मैं देखता हूं जैसे ही किसी व्यक्ति को ख्याल रखता है धर्म का वैसे ही उसे छोड़ने का ख्याल उठते क्या छोड़ मुझे लोग जगह जगह मिल जाते हैं वो मुझसे पूछे हम क्या छोड़े हम क्या त्याग कर रहे तुम्हारे पास कुछ होता तो हम कहते भी कि त्याग कर दो मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास कुछ होता तो हम कहते भी कि त्याग कर दो तुम्हारे पास तो सिवा सपनों के और कुछ भी नहीं और तुम समृद्ध होते तो त्याग करते भी तुम्हारे पास समृद्धि का तो कोई पता नहीं सिवाय दरिद्रता के और कुछ पास नहीं है। दरिद्र छोड़ने के सपने देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है वो त्यागी होने के ख्याल करते हैं ऐसा आश्चर्यजनक है मैं आपको नहीं कहता मैं आपको नहीं कहता कुछ छोड़ने को अभी कुछ है ही नहीं मैं आपको पाने को कहता हूं और पानी के लिए और पानी के लिए बड़ा भिन्न प्रयास होता है, के होता है। छोड़ने के लिए बड़ा भिन्न प्रयास होता है इसे इसमें स्मरण रखें छोड़ने के लिए बड़ा भिन्न प्रयास होता है ये बात इतनी नहीं है अगर धर्म की नकारात्मक निगेटिव पकड़ हो तो सारे प्रयास दूसरे ढंग के होते हैं और अगर धर्म की पॉजिटिव विधायक पकड़ हो तो सारे प्रयास दूसरे ढंग के होते हैं बहुत भेद पड़ जाता है एक में हम छोड़ने के ख्याल में रहते हैं कुछ थोड़ा बहुत छोड़ने की कोशिश करते हैं दूसरे में छोड़ने का ख्याल नहीं होता हम कुछ पाने की फिक्र करते हैं तो मैं इस स्मरण वक्त आपको ये ख्याल ये ये विचार, बोध देना चाहता हूं आप धर्म को पाने के विचार से सोचें और सोचें क्या पाना है और सोचें कि मुझे क्या पाना है और जब धर्म से पूछे कि, कि हम क्या करें तो पूछे कि हम क्या पाएं? ये न पूछें कि हम क्या छोड़ें ये पूछें कि हम क्या पाएं? हम क्या उपलब्ध करें और जब आप ये पूछेंगे कि हम क्या उपलब्ध करें तो बहुत भिन्न दिशा बहुत भिन्न आयाम बहुत ही नए मार्ग का होगा जो धर्म से पूछेगा हम क्या छोड़ें धर्म उसके लिए नीति की तरह उपस्थित होगा और जो धर्म से पूछेगा हम क्या पाएं उसके लिए धर्म योग की तरह उपस्थित होगा जो धर्म से पूछेगा हम क्या छोड़ें उसके लिए धर्म नीति की तरह उपस्थित होगा चोरी छोड़ो बेईमानी छोड़ो ये ना करो वो ना करो इस ढांति उपस्थित होगा जो धर्म से पूछेगा हम क्या करें हम क्या पाए उसके लिए धर्म योग की तरह उपस्थित होगा धर्म की दो शक्लें हैं एक नीति की शक्ल और एक योग की शक्ल जब धर्म जीवित होता है तो वह योग होता है और जब धर्म मुर्दा हो जाता है तो वह नीति हो जाता है जो धर्म मर जाता है वो नैतिक रह जाता है और जो धर्म जीवित होता है वो योगिक होता है वो अहिंसा नहीं साधता अहिंसा उत्पन्न होती है वो अपरिग्रह नहीं साधता अपरिग्रह उत्पन्न होता है वह साधता कुछ और है वो योग साधता है सामाजिक साधता है ज्ञान साधता है वो कुछ और साधता है दृष्टि बिल्कुल भिन्न हो जाती है जब नकार से कोई पकड़ता है तो नीति हाथ में रह जाती है नैतिक मनुष्य होना बुरा नहीं है लेकिन नैतिक मनुष्य होने मात्र से कोई सत्य को उपलब्ध नहीं होता नैतिक होना बुरा नहीं है लेकिन नैतिक होने से ही कोई धार्मिक नहीं होता यह हो सकता है एक आदमी चोरी ना करे यह हो सकता है एक आदमी बेमानी ना करे यह हो सकता है एक आदमी असत्य ना बोले लेकिन इतने से ही काफी नहीं है कि वो सत्य को जाने इतने से काफी नहीं है उसे तो आत्मा का अनुभव हो एक नास्तिक भी नैतिक हो सकता है लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता एक नास्तिक बिल्कुल नैतिक हो सकता है नैतिक होने में बाधा नहीं है नैतिकता कोई क्रांति नहीं है नैतिकता कोई नए सत्य के जगत से संबंधित नहीं करती है योग करता है और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कोई नैतिक कितना ही हो जाए योग अपने आप नहीं आता लेकिन अगर योग को कोई साधे तो नीति अपने आप आ जाती ये असंभव है कि योग और अनैतिक है ये बिल्कुल सहज है कि नैतिक योगी ना हो यह असंभव है कि योगी और अनैतिक हो यह बिल्कुल संभव है यह सहज ही संभव है कि नैतिक योगी ना हो योग का नीति से कोई वापस नहीं इस अर्थों में कि नीति साधने से योग नहीं आता लेकिन योग साधने से नीति अपने आप चली आती तो है धर्म को योग की भांति पकड़े धर्म को योग की दृष्टि से पकड़े और पाने के लिए पूछे तो सबसे पहली बात जब धर्म से पूछेंगे कि क्या पाना है क्या उपलब्ध करना है सबसे पहली बात तो यह ख्याल में आएगी इसके पहले की कुछ और पाने हम लगे जीवन को पाना है जिन्हें जीवन ही उपलब्ध नहीं है वे और क्या उपलब्ध करेंगे जिने जीवन उपलब्ध नहीं है वे क्या और उपलब्ध करेंगे सबसे पहली बात कि जीवन को उपलब्ध करना है अभी जिसे हम जानते हैं मैंने कहा जीवन नहीं एक साधु हुआ उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिन तक आता था बहुत वक्त आता था एक दिन उस व्यक्ति ने उस साधु को कहा मैं बहुत वर्षों से आपके निकट आया और बहुत निकट से आपको देखा है और बहुत गहरी से आपको देखा है। कई तरह से कोशिश की कि, कि कोई दोष कोई भूल कोई पाप आपने दिख जाए वो नहीं दिखता अपनी तरफ मैंने सब तरह से देख लिया कोई काली आपने दिखाई नहीं पड़ती तो अब मैं आपसे पूछता हूं बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन क्या भीतर भी आपकी कोई कालिमा नहीं बाहर से तो कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता लेकिन भीतर भी क्या दोस्त के बीच बिल्कुल नष्ट हो गए और बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश मालूम होता है लेकिन कहीं दिए के तले अंजेरा तो नहीं उस व्यक्ति ने उस साधु को पूछा तो अब मैं आपसे ही पूछूं क्योंकि मैं बाहर से देख सकता था भीतर से तो आप ही अकेले देखते हैं तो आपसे ही पूछ लेता हूं उस साधु ने कहा इसके पहले इसका उत्तर दूं एक और जरूरी बात बता देनी है अन्य भूल ना जाऊं कल अचानक तुम्हारे हाथ पर मेरी दृष्टि पड़ी तो पाया कि तुम्हारी उम्र समाप्त हो गई है सात दिन बाद ठीक सूरज डूबेगा और तुम भी डूब जाओ ये मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता दूं कल भी बातचीत में भूल गया अब फिर तुमने बातचीत शुरू की है कहीं मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता दूं अब तुम पूछो वो व्यक्ति बैठा था वो उठ के खड़ा हो गया उस साधु ने कहा कि बैठो भी तुम कुछ पूछते थे वो बोला मुझे कुछ याद नहीं आता कि मैंने आपसे कुछ पूछा। अभी तो मुझे आज्ञा दें फिर कभी समय हुआ तो मैं उस साधु ने कहा आप कभी समय नहीं होगा पूछो वो पूछ ही लो और अब मैं जानता हूं अब तुम कभी नहीं आओगे बोला कि नहीं समय मिला तो मैं आऊंगा उस साधु का मैं तुम्हारे हाथ पर सबसे देख रहा हूँ मुझे डर है कि तुम घर तक भी पहुंच पाते हो कि नहीं वो सीढ़ियां उतरता था वो सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा उसे घर पहुंचाया गया वो फाट तो लग गया सात दिन बाद सूरज डूबने को है घर में सब उदाते हैं सब रुदे हैं मृत्यु आसन में मृत्यु निकलते वो साधु उसके घर पहुंचा वो आंखें बंद किए हुए करीब करीब मृत ही पड़ा साधु ने उसे आवाज दी बमुश्किल उसने आंख खोली हाथ जोड़े साधु को नमस्कार किया साधु ने कहा बात पूछने आया हो सात दिन में कोई पाप किया सात दिन में भीतर कोई पाप उठा वो व्यक्ति बोला आप मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं मौत इतने निकट थी कि मेरे और मौत के बीच इतना फासला नहीं था कि पाप उठ सके मौत इतने करीब थी कि बीच में अंतराल नहीं था स्थान नहीं था खाली कि बात उठ सके ख्याली नहीं आया सात दिन जीरा हूं कि मर गया हूं यही भूल गया बार बार ऐसा लगता कि जैसे मर गया जैसे सात दिन पूरे हो गए बस सात दिन केवल प्रतीक्षा की मृत्यु की और कुछ नहीं किया उस साधु ने कहा अभी मृत्यु आई नहीं केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है नहीं। नहीं। वो जो तुमने पूछा था कि भीतर कालिमा तो नहीं है उसका केवल उत्तर दिया है मृत्यु तुम्हारी आई नहीं घबरा के बैठ गया वो बोला सिर्फ उत्तर दिया तो उसने कहा मेरी तो जिंदगी बदल गई अब मैं वही आदमी दोबारा नहीं हो सकता अब दोबारा वही आदमी नहीं हो सकता मृत्यु का बोध धर्म में है और आप ये मत सोचें कि उसकी सात दिन बाद थी इसलिए परिवर्तन हुआ सत्तर वर्ष बाद भी हो तो कोई फासला बहुत ज्यादा नहीं सत्तर वर्ष में और सात दिन में बहुत अंतर नहीं गणित में होगा जिंदगी में नहीं जिंदगी में सात दिन और सत्तर वर्ष और सात क्षण बिल्कुल बराबर है गणित में फासले अलग अलग है जिंदगी में अलग नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है कि मौत सात दिन बाद है या सत्तर वर्ष बाद मौत है इससे फर्क पड़ना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत कब है मौत है इससे फर्क पड़ना चाहिए और मौत का होना हमें घबरा क्यों देता है मौत का होना हमें घबरा इसलिए देता है जीवन को तो हम जानते नहीं मौत हमें इसलिए घबरा देती है कि जीवन को हम जानते नहीं अनथा मौत क्या घबराएगी जो जीवन को जानता है उसे मौत नहीं घबराएगी परीक्षा यही है जिसे मौत में घबराए उसने जीवन को जाना जीवन को जानने की और कोई परीक्षा नहीं है जिसे मौत में घबराए उसने जीवन को जाना जिससे मौत अर्थीन हो जाए उसने जीवन को पहचाना जिससे मौत विलीन हो जाए वो जीवन से संबंधित हुआ वो जीवित हुआ जिसकी मौत नहीं है वो जीवित हुआ ने जाना कि मेरी मौत नहीं है वो जीवित हुआ उसने जीवन से संबंध स्थापित किया तो धर्म का जो विधायक विज्ञान है उससे पहली बात तो पूछने की जीवन क्या और हम उस जीवन से संबंधित कैसे हो जाए हम जिससे अभी संबंधित थे वो मृत्यु से संबंधित हैं जीवन से नहीं हम जिन जिन चीजों से संबंधित थे सब मृत्यु हमसे छीन लेगी जो मृत्यु हमसे छीन लेगी वो स्वयं मृत्यु है इस देह को हम समझते हैं हमारा होना ये मृत्यु हमसे छीन लेगी ये देह मृत है इसलिए मृत्यु छीन लेगी जो मृत है केवल मृत्यु उसी को छीन सकती है जो मेरे भीतर शाश्वत है जो मेरे भीतर चैतन्य है जो मेरे भीतर जीवित है उसे मृत्यु नहीं छीन सकती वही अकेला शेष रह जाए तो अपने भीतर मुझे खोजना ही क्या क्या मृत है और क्या जीवित है अपने भीतर एक भेद करना एक डिस्क्रिमिनेशन एक फासना करना है अपने भीतर की क्या क्या मेरे भीतर मृत है और क्या मेरे भीतर जीवित है उस सारे मृत को इंकार करना है अपने भीतर से जो जीवित नहीं है और अंतिम रूप से केवल उसी शिखा को पकड़ लेना है जो जीवन है ये योग है ये धर्म का विधायक विज्ञान है अपने भीतर निरीक्षण अपने भीतर ये विवेक अपने भीतर ये भेद अपने भीतर ये बोध कि क्या क्या मृत है कभी करें इस करने का नाम ही साधना है इसे 24 घंटे करें इसे अखंडित रूप से जीवन का यह हिस्सा बन जाए कि मैं ये जानू और विचार करूं और विवेक करूं कि क्या क्या मेरे भीतर मृत है ये बहुत स्पष्टता से अनुभव हो जाता है क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता कभी आंख बंद करके बैठे तो क्या यह दिखाई नहीं पड़ता कि मैं देह नहीं हो सकता क्या स्वप्न में रात की निद्रा में आपको देह का पता रह जाता है क्या आपको बोध रह जाता है रात को जब आप नींद होते हैं कि देह भी आपकी है देह का तो स्वप्न में निद्रा में कोई बोध नहीं रह जाता लेकिन आपको अपने होने का बोध तो रहता है जागते हैं तब पाते हैं कि देह भी है लेकिन सो जाते हैं तब आप तो होते हैं लेकिन देह नहीं होती आपको अपना बोध तो होता है लेकिन देह का बोध नहीं रह जाता शायद आपको अपने चेहरे का भी कोई बोध नहीं रह शायद आपको अपने नाम का भी कोई बोध नहीं रह आप अपने घेरे को निद्रा की स्थिति में भूल जाते हैं सुसुप्ति में तो बिल्कुल भूल जाते हैं जब स्वप्न भी नहीं होते तब तो बिल्कुल भूल जाते हैं आपको अगर आंख बंद करके कभी कुछ क्षण कुछ घड़ी बैठ के सिर्फ ये देखें अपने भीतर खोजें कि क्या मैं दे हूं सिर्फ ये देखें और खोजें क्या मैं देह हूं हाथ बंद करके अपनी चेतना को घूमने दें और खोजने दें क्या मैं देह हूं पैर से लेकर सिर तक उसे घूमने दें और खोजने दें और आप बहुत स्पष्ट अनुभव करेंगे कि देह आप नहीं हो सकते देह आप नहीं है क्योंकि जो चेतना देह के प्रति जागृत हो रही है जो चेतना देख रही है कि देह है वो चेतना स्वयं देह नहीं हो सकती जो भी देखा जा सकता है देखने के कारण ही हम उससे पृथक हो जाते हैं जिसके प्रति भी अवेयरनेस हो सकती है जिसके प्रति भी हम जाग सकते हैं जागने के कारण ही उससे अन्यथा और अलग हो जाते हैं मैं आपको देख रहा हूं ये काफी है कि मैं आप नहीं हूं मैं इन दीवारों को देख रहा हूं यह तय है कि मैं ये दीवाल नहीं क्योंकि जो देख रहा है मेरे भीतर वो जो चेतना मेरे भीतर जाग के देख रही दीवाल को वो दीवाल ही कैसे हो सकती अगर मैं जाग के अपनी देह को देखूं तो आप पाएंगे कि देह एक एक खोल की तरह है स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि देह एक खोल की तरह है और आपकी चेतना बहुत भी तरह है देह से जागना पहला चरण है जीवन की तरफ प्रवेश के लिए देह में सोना होना स्वप्न में प्रवेश है देह से जागना सप् में प्रवेश का पहला द्वार है देह के प्रति जागना देह के प्रति बोध से भरना उस एक क्षण में जब आप अपने भीतर खोजते हैं और चेतना भटकती है और देह की दीवारों से लगलग -लग लौट आती है वापस तो आप बहुत स्पष्ट अनुभव करेंगे कि देह एक खोल की तरह और आप पृथक आपके भीतर एक नए बिंदु का जो कि देह नहीं है बोध होना शुरू हो जाए पहला चरण मैं देह नहीं हूं इसके बोध का है फिर और गहरा चरण उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या मैं विचार हूं क्या मैं मन हूं स्वप्न में देह तो भूल जाती है लेकिन मन काम करता है लेकिन फिर स्वप्न भी मंद हो जाते हैं और गहरी सुसुद्धि में आदमी जाता है वहां मन भी काम नहीं करता वहां मन भी नहीं होता लेकिन हम होते हैं। सोते हैं तो देह का स्मरण हो जाता है फिर सुसुप्ति में जाते हैं तो फिर मन का भी विस्मरण हो जाता है लेकिन हम होते हमारी सत्ता होती हमारे कान स्पंदित होते तो एक द्वार है कि हम पहचाने कि हम देह नहीं है फिर उसी निरीक्षण से जिससे हमने देह को पहचाना उसी निरीक्षण से विचार को पहचाने वो एक पतला घेरा है देह एक स्थूल घेरा है देह बहुत स्थूल घेरा है जो हमें बाहर से घेरे हुए फिर मन का वासनाओं का और विचारों का एक सूक्ष्म घेरा है जो हमें भीतर घेरे हुए जो देह के प्रति जागेगा उसे दूसरा प्रयोग मन के प्रति जागने का करना होगा और उसे देखना होगा विचार को मन को और पहचानना होगा क्या मैं मन हूं और मन के भीतर चक्कर काटना होगा और एकाग्रता के उस में जब मन के भीतर कोई जाग के देखेगा तो उसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा देह भी एक घेरा है जो मुझसे है और मन का भी एक घेरा है जो मुझसे बाहर एक द्वार देह का दूसरा द्वार मन का इन दो द्वारों को जो पार करता है वो चैतन्य में प्रविष्ट करता है चैतन्य में प्रवेश जीवन में प्रवेश क्योंकि चेतना भर नहीं मरती और सब मर जाता है चेतना भर अमृत है बाकी सब मृत है उस चेतना को अनुभव कर लेना जैसे कोई अंधेरे घर में दिया जला ले वैसा ही उसका अनुभव होता है सारे जीवन के में एक दिया आता है है है का और उस से जो तादात में हो जाता जाता तो सारा जीवन बदल जाता है। फिर अपने आप चला आता है उन सब का जिन्हें हमने छोड़ना चाहा था वो नहीं छोड़ सके और जिन्हें हमने बुरा जाना था लेकिन बुरा जानते भी करते थे और जिन्हें हम विकृतियां मानते थे लेकिन फिर भी जो हमें घेरे थी और पकड़े थी और सारे दोष और सारे पाप जिनके हमने कितनी आकांक्षा की थी छूट जाए वे हम पाते हैं कि झड़ गए जैसे पक्के पक्के वृक्ष जिसके का दिया जाता है उसके बाहर दोष अपने आप विलीन हो जाते हैं और जड़ जाते हैं जैसे अंधकार विसर्जित हो जाता है वैसे जीवन का अंधकार विलीन हो जाता है जीवन के अंधकार को विलीन करने का विधायक उपाय है योग योग का सर्वोत्तम सीधा का अर्थ है नृत्य जो है उससे तादात्म को छोड़ना उससे आइडेंटिटी को छोड़ना और वो जो जीवित है भीतर उससे आइडेंटिटी खोजना उससे तादात्म खोजना नृत से दूर होना और चैतन्य के निकट होना नृत से पृथक होना और चैतन्य में प्रतिष्ठित होना यही ध्यान है यही प्रार्थना है यही दर्द है और ये व्यक्ति को जीवन में ले जाता है और जो जीवन में जाता है जो जीवन को जानता है उसके आनंद का उसकी शांति का उसके संगीत का इसके इन सारी बातों का अनंत अनंत द्वार खुल जाता है वो पहली बार जान पाता है ये सारा जीवन ये सारा जगत कितने आनंद से भरा है वो पहली तो जानता था कितनी शांति है और कितना संगीत है और कितना सौंदर्य है और तब तब एक कृतार्थता और एक धन्यता मालूम होती है तब जीना श्वास लेना भी एक आनंद है और तब इस जगत में कोई दुख नहीं है जिस व्यक्ति ने जान लिया मृत्यु नहीं है उसने जान लिया इस जगत में कोई दुख नहीं है और जिसने जान लिया मृत्यु नहीं है उसने सब जान लिया उसने अमृत को जान लिया धर्म का संबंध इस विधायक विज्ञान से है धर्म का संबंध छोड़ने छोड़ने और छोड़ने की भाषा से नहीं धर्म का संबंध पाने से है जो पाएगा उससे कुछ छूट जाता है जिसने कुछ पाया नहीं वो पागल अगर छोड़ दे तो और मुश्किल में पड़ जाता है जिसने कुछ पाया नहीं वो अगर छोड़ दे तो और मुश्किल में पड़ जाता है सपने की नाव की वो भी गई और अपने नाव उपलब्ध भी ना उसकी स्थिति बहुत मतदार में हो जाती है तो मैं आपको छोड़ने को नहीं कहता, मैं आपको पाने को कहता हूं और पाने की दृष्टि आप अगर पकड़ते हैं तो धर्म पुनरुजीवित हो सकता है धर्म मर गया उसके नकारात्मक दृष्टि से धर्म पुनरुजीवित हो सकता है विधायक दृष्टि से ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही इस आशा में कही शायद कोई बात शायद कोई बात ठीक लग जाए कोई बात आपके काम आ जाए यह मेरे से से लोगों की खेती बड़ी अजीब है तो पता नहीं पड़ता बीज पर गए नहीं गए कुछ पता नहीं पड़ता यह भी पता नहीं पड़ता उनमें कभी कोई अंकुर निकलता है कि नहीं निकलता ये भी पता नहीं पड़ता वो कभी उनमें फिर फूल आते या नहीं आते ये, ये खेती अजीब सी है लेकिन अगर लाख बीज फेंके जाएं और एक बीच में भी फूल आ जाए तो भी श्रम सार्थक हो जाता है तो मैं यही आशा करता हूँ कि वो आपका हृदय उस एक बीच का स्थान बनेगा जिसमें फूल आ जाते हैं परमात्मा करे फूल से आपका जीवन भरे और परमात्मा करे प्रकाश और ज्योति आपके जीवन में आए यही मेरी कामना और प्रार्थना है मेरी बातों को अपने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनग्रहित